दक्ष यज्ञ भंग वर्णन मार्कंडेय मुनि ने कहा इसी बीच में भगवान शंभु परम सोक मानस हृदय से संध्या को समाप्त करके आश्रम की ओर आए हुए थे ब्रखवत भजने विजया के परम दारुण रुदन की ध्वनि को सुना और श्रवण किया फिर वे चकित हो गए इसके अनंतर भगवान शंभु बलवान मन और मारुत के वेग से तोरण होकर इसे ही अपने आश्रम के स्थान पर प्राप्त हुए हो गए थे उस समय में हर प्यारी दाक्षायणी देवी को मृतता देखकर भी अत्यधिक विप्रभाव और प्रियभाव से मृत होने पर भी त्याग नहीं किया था इसके उपरांत मुख को देखकर और बार-बार आम्रजन करके यह सोई है इसी प्रकार से दाक्षायणी से बार-बार कैसे पूछा था इसके उपरांत भर्ग के वचन का श्रवण करके उसकी बहन पुत्री विजया ने जिस रीति से दाक्षाणी का निधन कहा था विजया ने कहा हे शंभु प्रजापति दक्ष के यज्ञ के करने के लिए इंद्र सहित सभी देवों को बुलाया था ब्राह्मणों श्री गोविंद इंद्रादिक पतियों को भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था तथा देवयोनि को और समस्त साध तथा विद्याधरों को भी बुलाया था हे शंकर जो सत्त थे उसने उनको आहूत नहीं किया था जो कि समस्त भवनों में भी है यह दाक्षायणी इस प्रकार से प्रवर्तित यज्ञ के विषय में श्रवण करके जो कि मेरे वचन से ही श्रवण किया था उसने भगवान शंभू का और अपने न बुलाने के हेतु के विषय में विचार किया था मैंने जैसे भी सुना था उसी के अनुसार चिंता करते हुए उस सती का ज्ञान प्राप्त करके हे भूतेष मैंने ही यज्ञ में न बुलाने का कारण कहा था वह कारण यही था कि दक्ष ने सोचा कि भगवान शंभू का कपाल के साथ धारण करने वाले हैं और उसकी पत्नी भी उनके ही संग होने के कारण विशेष गर्विता हो गई है अतः वे शंभू और सती भी मेरे यज्ञ में शामिल नहीं होंगे यही न बुलाने का हेतु मैंने पहले ही अपनी पत्नी वीरणी को उस मंदिर में बोलते हुए दक्ष के मुख से ही सुना था यही मेरे बचन का सर्वन करके वह सती कांतहीन मुख वाली होकर भूमि में बैठ गई थी। वह कोप परायण होती हुई मुझसे भी कुछ नहीं बोली थी। हे हर, उसी छंद उसका मुख क्रोध से युक्त हो गया था और उसकी भ्रूणियाँ टेढ़ी हो गई थीं तथा उसका मुख ऐसा श्याम पड़ गया था, जैसा कि धूम केतु से आकाश हो जाया क ध्यान करके उसने महान स्फोट से अपने मस्तक का भेदन कर अपने प्रिय प्राणों का उत्सर्जन कर दिया अर्थात मृत हो गई थी मार्कंडे मुनि ने कहा ब्रखवत धजने विजया के इस वचन का श्रवण करके वे अत्यधिक कोप से प्रज्वलित अग्नि की ही भांत उत्थित हो गए थे अत्यधिक कोप से आकुल उनके कांत चच्छु नासिका और कड़कएं निकली थीं कल्प के अंत में आदित्य के वर्चस बहुत सी उल्काएं विनस्त्रित हो गई थीं इसके अनंतर वे शंभू वहां पर बहुत ही शीघ्र चले गए थे जहां पर महान तपस्वी दक्ष विद्यमान थे और यज्ञ कर रहे थे महान कोप से आव्रत होकर वर्ग ने उस यज्ञ का अवलोकन किया था जो महान धन के वैभव से समुत्पन्न थे पात्र धूप आदि युक्त था वह यज्ञ हवन किया हुआ था। आज से तथा दीप्त हुई वहन्य से विराजित हो रहा था शंभु ने समुचित स्थानों पर संस्थित आयुधों और धजों से युक्त सब दिगपालों को देखा था उस यज्ञ के मध्य में विधाता की ओर व्यवस्थित भगवान विष्णु का भी अवलोकन किया था उन सबको देखकर अतीत कोप से शंभु कुपित हो गए थे अपनी ഭാര്യओं के सहित भग सूर्य, सोम, गौतम पूर्व भाग में अवस्थित सनत कुमार आत्रेय भार्गव विनता सुता साध्य साधने जात वेदा को देखा था काल चित्रगुप्त कुंभ योनि गालव समस्त विश्वदेवा कव्यावाह आदि गणों को देखा था समस्त अग्निस्वात समस्त विश्वदेव आदिको और चारों प्रकार के भूत ग्राम को सोम प्रेतगणों को दक्षिणा दिशा में अवस्थित सिद्धों को देखा था वहां पर शंभू ने राक्षसों को पिशाचों को भूतों को मृग पक्षियों को कव्यादों को छृद्र जंतुओं को तथा पूर्ण जनेश्वर को देखा था महर्षि मौद्गल को नैऋत्य दिशा में राहु को तथा किन्नरों को महारगों को नकरों को मत्स्यों को ग्राहियों को कक्षपों को सात समुद्रों को सिंधु को नदियों को तीर्थों को और गोहियों को देखा था मानस आदि सब मनुओं को तथा गंगा नदियों को कामदेव को मधु को बसंत को और अनुगों को सहित वरुण को देखा था सनेश्चर को समस्त पर्वतों को जो पश्चिम दिशा में व्यवस्थित थे प्राण आदि पांचों वायु और गणों के सहित समीरण को कल्पत द्रवों को हेमवान पर्वत को और महामुनि कश्यप को देखा था वायव्य दिशा में कमलव्रती को और फलों को तथा कला निधि को अनेक रत्नों को हेमों को मनुष्यों को तथा पर्वतों को देखा था हिम आद्र जिनमें प्रमुख था और यज्ञ स्थूल करण आदि बुद्ध नर कुवेर के सहित नरवा यक्षराज ध्रुव धर सोम विष्णु अनिल और अनिल प्रत्यूष प्रभास इन सबको कोवेरी दिशा में समस्थित हुए देखा था ब्रखवद्धज के बिना समस्त रुद्रों को जीवों को तथा मनुओं को विविध बाहुओं से संजात वैश्यों को और सभी और शूद्रों को देखा था ऐशानी दिशा में विविध भात के अन्नों को गृहियों को तिलों को भी देखा था ऐशानी और पूर्व दिशा के मध्य में सचित व्रतों से संयुक्त ब्रह्मर्षियों को देखा था चारों में ऋषियों को वेदों को और छह वेदों के अंगों को देखा था नैऋत्य और पश्चिम दिशा के अंतःस्थित आनंद श्वेत पर्वत को देखा सहस्त्र के सहित सात भोगियों को वहां पर ही केतु की ओर डाकनियों से समन्वित कुशमांड को देखा था तथा से संयुक्त तथा विद्युत के सहित अन्य जलधरों को वहीं स्थित दिग्गजों को जिनमें ऐरावत प्रमुख था भगवान हर ने देखा था यथा स्थान पर दिक्करिणी से समन्वित सबको देखा महान धन से संयुक्त उस यज्ञ को दूर ही से देखकर शिव ने वीरभद्र नामक गण को शीघ्र ही उसकी ओर प्रेषित किया था वह वीरभद्र महागण भी बहुत से अनेक गणों से समृद्ध हुए थे उसने महात्मा दक्ष के यज्ञ का फिर ध्वंस कर दिया था उस महान यज्ञ के विध्वंस करते हुए वीरभद्र को देखकर समस्त देवगणों से आवृत भगवान वैकुंठ ने वरण किया था उनको निवारण करते हुए देखकर ही ईश्वर के लोचन क्रोध से लाल हो गए वे फिर ईश्वर स्वयं ही उस महायज्ञ के प्रविष्ट हो गए थे उस यज्ञ का ध्वंस कर दिया था भग आगे से ही उस यज्ञ में प्रवेश करते हुए उनको सर्वप्रथम देखकर अपनी बाहुओं को फैलाकर भवत्वरा से संयुक्त होकर भगवान भूतेश के पास गया था उसको सामने आते हुए देखकर भगवान वर्घ भी अत्यंत कुपित हो गए थे और अपनी अंगुली के अग्रभाग के प्रहार से उन्होंने उस भग के नेत्रों का हनन कर दिया था नेत्रों से हीन विरूपाक्ष भग को देखकर दिवाकर से तोरा होते हुए इस परदा करने वाले भगवान सर्व के समीप आए थे इसके उपरांत महादेव ने सूर्य को कर से पकड़कर हाथ से दूर हटाकर अत्यंत क्रोध युक्त होकर उस यज्ञ की ओर ही धामवान हो गए थे मारतंड सूर्य हंसते हुए बड़े वेग के साथ दोनों बाहुओं को फैलाकर कहने लगा आओ मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा इतना कहकर सूर्य ने उस शिव को आगे चलकर फिर रोक दिया था हंसते हुए उस सूर्य के दांतों को ब्रखवत ने क्रोध युक्त कर हाथ के ही प्रहार से मुख से गिरा दिया था इस प्रकार सूर्य को बिना दांतों वाला तथा भक्त को हीन मंत्रों वाला देखकर समस्त देवगण ऋषि लोग और जो भी वहां पर अन्य थे वे सब भाग गए थे भगवान सब देवगण आदि को भागकर परम अधिक कोप वाले होते हुए भी मृग के रूप से अपमान करते हुए सीयग को ही पकड़ने के लिए पीछे दौड़े वह यज्ञ भी आकाश के मार के द्वारा ब्रह्म स्थान में प्रवेश कर गया था ब्रखवत ध्वज भी उसके पीछे से कुपित होते हुए ब्रह्म स्थान को गमन कर गए थे भर्ग से डरा हुआ यज्ञ ब्रह्मा के कहने पर नीचे उतर आया था और अवतरित होकर अपनी माया से सती के देह में प्रवेश कर गया था भगवान भर्ग मृत हुई दक्ष की दुहिता के निकट चले गए थे उस समय में भर्ग पीछे हो गए थे वह परा यग्य और सती के सबको उन्होंने देख लिया था उस समय भगवान हर ने दाक्षायणी देवी सती को मृता देखकर यज्ञ को भूलकर उसके समीप में स्थित हुए उन्होंने बहुत अधिक उस सती के विषय में शोक किया था सूल पानी भगवान शंभु अनेक प्रकार के सती के गुण-गणों का चिंतन करते हुए उस देवी सती की परम अधिक सुंदर दांतों की पंक्ति को कमल के समान प्रकाशित मुख को अरुण दर्शन वस्त्र को उसकी दोनों भरकुटियों के जोड़े को देखकर ही बहुत ही तीव्रतर शोक से व्याकुल होकर उदन करने लगे थे